नमस्कार मैं हूं महेश आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कुराते रहो कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ महेश जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने एक्सेल किया है और काम भी कर रहे हैं तो आज हम लोग अपने विद्यार्थी मित्रों के लिए आ, सिविल इंजीनियरिंग में कैसे करियर बन सकता है और क्या क्या बेनिफिट है और कैसे हम लोग एक्सेल करके आज के समय में सोसाइटी को समाज को भी हेल्प कर सकते हैं और अपना करियर भी अच्छा बना सकते हैं इस विषय को लेकर बात करने वाले हैं तो आप सभी की तरफ से महेश जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू रमेश जी जी जी uh, नमस्कार uh, महेश जी कैसे हैं आप बहुत बहुत बढ़िया <laughs> मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ पर हुआ एक्चुअली रमेश जी इसमें शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग क्यों सिलेक्ट किया हाँ तो मेरे पिताजी एक्चुअली अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उन्होंने पहले बिजनेस किया है और वो बहुत बिजनेस माइंडेड आदमी है अच्छा तो उन्होंने हमेशा से मुझे ऐसी पालना दी है कि तुम्हें बिजनेस ही करना है तुम्हें जॉब करना ही नहीं है अच्छा। तुम बिजनेस ही करोगे तो मैंने आज तक जॉब नहीं की है ये मैं आपको बता देता हूँ बीच में थोड़े सेटबैक्स आए थे तो ऐसे ही कभी होती थी इच्छा कि जॉब करूँगा क्या करूँगा क्या करूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे करियर की शुरुआत ही कोरोना में हुई तो बहुत दिक्कत हुआ था तो वो बिजनेस माइंडेड सोच की वजह से फिर मैंने एक सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया क्योंकि हमें सिविल साइड आगे बढ़ने में शौक था मेरे पिताजी को तो बस यही है कि इसे इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग प्रीफर किया तो आपने पढ़ाई वगैरह कहाँ से मैंने पढ़ाई की महसाना गुजरात से अच्छा, वहाँ एक गणपति यूनिवर्सिटी करके है वहाँ मैंने पढ़ाई पूरी की आ, और हमारा बीटेक का प्रोग्राम होता है वो चार साल का प्रोग्राम होता है अच्छा अच्छा हाँ फिर जैसे ट्वेल्थ खत्म हुआ तो मैंने किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं किया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे इंजीनियरिंग में काफ़ी फील्ड्स होती है इलेक्ट्रिकल हो गया मैकेनिकल कंप्यूटर किसी में मैंने अप्लाई नहीं किया मैंने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया सारी कॉलेजेस डाली सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया और उसमें फिर हमें एडमिशन मिला महसाना गणपति यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मैं चाहूँगा कि कुछ स्कूल की आपकी बचपन की यादें हमें ताज़ा कराइए टीचर्स वगैरह का कभी कुछ आपको बहुत अच्छा अप्रेशिएशन मिला हो किसी चीज़ को लेकर और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको डांट पड़ी होली मेरा एक फेज रहा है कि मैं बचपन में बहुत शैतान था फिर बड़े होते होते सुधरता गया अच्छा भी एकदम ही सुधरा हुआ, हुआ। <laughs> तो <laughs> नहीं, स्कूल में कुछ ऐसे याद हो तुम्हें तो ऐसी स्कूल में बचपन में तो बहुत चैतानी की थी तो ऐसे मार भी बहुत पड़ी है अरे बाप रे तो उसमें तो बहुत ऐसे रहा है लेकिन ऐसे एक इंस्टेंट ऐसे मैं अचानक अभी नहीं बोल पा रहा हूँ जी जी जी लेकिन ऐसे काफ़ी अच्छे दोस्त बने बहुत ऐसा घूमने फिरने का शौक रहा है तो अच्छा माहौल था और हम एक सीधे साधे लोग थे लेकिन मस्ती करना ये सब हम प्रेफर करते थे हमको अच्छा लगता था दोस्तों कोई अपने स्कूल टाइम में पिकनिक गया हो तो उसकी यादें अगर हो तो पिकनिक अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे <laughs> पिकनिक जाना स्कूल में बहुत आ, साल में एक बार जाते थे बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों जी, के लिए जी, जी, जी। तो हमें बहुत खुशी होती थी पिकनिक जाते थे तो एक जैसे दूर लेके जाना पिकनिक ये हमारे नहीं होता था अच्छा, अच्छा। लेकिन एक हमारी बैच थी जो हम में इलेवें तो हमको जैसे मैं हमारा है है सूरत से नजदीक तो हमें वो मुंबई लेके गए थे एसएल वर्ल्ड अच्छा, अच्छा। तो वो हमारा सबसे यादगार पिकनिक था बाकी हमको आजू बाजू लेके जाते थे लेकिन ऐसी पूरी स्कूल में एक ही बैच था जिसे एस वर्ल्ड लेके गए तो बहुत हमें खुशी हुई थी उस टाइम में तो अभी वापस स्कूल में जब पिकनिक के साथ में आप गए हैं उसके बाद फिर से वापस कभी गए हैं आप एक्सेल वर्ल्ड में नहीं एक्सेल वर्ल्ड हम खाली बाहर से देख के आ गए थे काफी भीड़ देख के अच्छा, ये बहुत भीड़ है तो चलो रहने रहा मा, वो माता पिता के साथ गए थे अच्छा तो अच्छा तो अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर से वापस फिर में खाली बाहर से फिर निकल गया बहुत भीड़ है देख के अच्छा उधर क्या क्या चीजें हैं कुछ बताइए बताए पे पे कैसा है कि काफी ऐसे वर्ल्ड क्लास राइड्स हैं जो बहुत एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ दोस्तों के साथ एक वॉटर पार्क है वॉटर पार्क फिलहाल मैं नहीं गया हूँ लेकिन वो राइड्स में मैंने बहुत एंजॉय किया मतलब एक फ्यूचरिस्टिक राइड्स है वो जैसे यहाँ नॉर्मल कभी कभी गाँव में साल में एक बार जैसे मेले लगते हैं वैसी राइड्स नहीं है बहुत फ्यूचरिस्टिक राइड्स है तो जो भी सुन रहा है वो एस वर्ल्ड हो गया इमेजिका हो गया उनको जाना चाहिए सही बात साल में एक बार जाइए लाइफ में एक बार तो जाइए बिल्कुल <laughs> <आगा। laughs> बिल्कुल कुछ हटके चीजें होती हैं अच्छा जब गांव के साइड में अगर आपको लेके जाते पिकनिक में नजदीक में तो वहां पर कुछ यूनिक चीज़ें कभी आपको देखने को मिला हो कुछ खास लेक्चर वगैरह हुआ हो या कुछ ऐसी चीजें दिखाने के लिए लेके गया हो वो कुछ याद है तो यूनिक चीजें एक्चुअली वहाँ ज्यादातर गाँव में कैसे मेले लगते हैं कि वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं फिर एक वो जैसे छोटी छोटी वो खेल होते हैं जैसे गन से बलून्स को फोड़ना हा, हा, फिर वो रिंग्स वो उजाल के वो गिफ्ट लेना जी, जी, जी। तो वो सब होता था तो वो सब ऐसे कभी कभी ऐसे मजा आता है अभी जी, जी। जैसे अभी भी होता है तो हम खेलते हैं बचपन की यादें ताज़ा करते हैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि बचपन में हम लोग पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री हम लोग के बीच में आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें कोई एक बंदा जो है एक जन की स्टोरी हमें पसंद आ जाती है बहुत सारे लीडर्स हैं सब की स्टोरी तो सर को बताना है लेसन के अनुसार लेकिन फिर भी किसी एक बंदे का जो है लीडर का वो हमारे मन में ऐसे छाप छोड़ जाता है तो ऐसे कौन है और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए वैसे हमें शिवाजी जी जी जी और पृथ्वीराज चौहान इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला है अरे वाह <laughs> तो वो हम मैं शिवाजी पृथ्वीराज चौहान सर के पास मतलब उनके उनके बारे में मैं ज्यादा सुन नहीं पाया हूँ लेकिन शिवाजी हमारे यहाँ के एक जैसे मैं हमारा जो घर है वो महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ लगता है वैसे हम गुजरात से ही हैं लेकिन महाराष्ट्र बॉर्डर की तरफ तो वहाँ पे शिवाजी का बहुत क्रेज है वो ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अभी भी आज की डेट में कोई भी मराठी गिनेंगे नाइन्टी परसेंट ऑफ मराठीज है फ्लैक्स वो शिवाजी का गाड़ी पे पोस्टर लगाएंगे मतलब उन्होंने इतना इंस्पायर किया लोगों को कि आज की डेट में भी उनकी पूजा होती है बिल्कुल तो वैसे लीडर्स काफी कम हुए हैं इंडिया में तो उनको बहुत बहुत सैल्यूट <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और शिवाजी महाराज को आपने याद किया और एक ऐसा बंदा है जिन्होंने स्वराज्य स्थापन करने के लिए काफी मेहनत भी किया और पूरे भारत में वो जो है घूमकर जो है लोगों को जागृत करना और स्वराज्य के लिए स्वराज्य स्थापन करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया इसीलिए महाराष्ट्र में उनको आराध्य देवता के रूप में आज भी याद करते हैं और उनकी गौरव गाथा जो है बच्चों को भी सुनाते हैं तो आई एक और बात मैं पूछना चाहूँगा इस्कूल में एग्जाम फेयर वगैरह रहा क्या आपको भी एक्चुअली एग्ज़ाम फेयर तो कभी नहीं रहा और सच बोलूँ तो मैं तो एक मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने बहुत पहले से पढ़ाई की हो <laughs> आखिरी आखिरी कुछ दिनों में ही मैंने पढ़ाई की है अच्छा। तो उस टाइम पे एक एक स्ट्रेस तो डेवलप होता ही है लेकिन एग्जाम से डरते नहीं थे कि एग्ज़ाम से कभी डर नहीं लगा पास तो हम हो ही जाते थे उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं और अच्छे मार्क्स से पास होते थे लेकिन आखिरी टाइम पर पढ़ना एक हमारी बुरी आदत रही है तो जो भी है सुन रहा है आखिरी टाइम पर मत पढ़िए थोड़ा पहले से पढ़ाई करते रहिए थोड़ा बीच बीच में अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करिए भले आधा घंटा दीजिए एक घंटा दीजिए लेकिन स्टार्टिंग से पढ़िए तो एक वो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा और पढ़ाई के प्रति आपको वो ग्री ग्रीना नहीं आएगी मतलब एक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगेगा आपको कि चलो हम अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं जी जी जी ये महेश जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई एग्ज़ाम के पहले हम लोग पढ़ लेंगे और मोस्टली ऐसा नाइन टू 90% बच्चों का ये ख्याल रहता है तो ये ख्याल ना रहें इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा ध्यान देना है और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जो है रेगुलर पढ़ाई करनी है ताकि हम अपने एग्ज़ाम के पहले हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने या रात भर जाग के पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आराम से लाइटली अपने एग्ज़ाम को दे और अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाए तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर महेश जी से बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आप FM, सुन रहे हैं धीरे माधबन वन जीरो सेवन सुनते रहो मुस्कराते रहो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 करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ महेश जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं और महेश जी ने अपना बचपन की स्कूली जीवन की यादें बहुत अच्छी तरह से ताज़ा कराई है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को फिर से महेश जी के साथ जोड़ना चाहूँगा महेश जी बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया रमेश जी <laughs> तो चलिए मैं चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर आपने कुछ सोचा नहीं क्योंकि आपने पहले ही बताया कि मुझे बिज़नेस ही करना है तो ऐसा नहीं हुआ कि डिग्री आया तो नौकरी भी करके एक बार एक्सपीरियंस ले लेते फिर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या क्या हुआ उसके बाद वो बताइए एक्चुअली uh, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग शुरू किया था जी जी जी तब मैं साथ ही साथ उसके कॉन्ट्रेक्टर्स के साथ एक साइट विजिट करता था और अनुभव लेता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था पूरा इंटरेस्ट था तो मैंने पहले दो साल तो ठीक है मतलब कम गया लेकिन आखिरी के दो साल में बहुत गया उनके साथ अच्छा तो मुझे अच्छा। एक अनुभव होता गया और मुझे अच्छा अनुभव हुआ उनके साथ जैसे ही फिर पढ़ाई ख़त्म की तो अभी उसके बाद तो मैं थोड़ा डाइवर्ट भी हुआ क्योंकि कोरोना टाइम पर सब प्रॉब्लम्स आ गए थे बिल्कुल तो फिर फिर उसी भी फिर मैंने एक नहीं बता पाऊंगा लेकिन बिल्कर, काफी बिल्कर, बिल्कर। जी जी अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकता है किस तरह से हम अगर समझो गाँव के साइड का बच्चा है और वो सिविल इंजीनियरिंग कर लेता है तो वो चलिए एक बार साइट विजिट जैसे आपने कहा ये तो ज़रूरी है क्योंकि बिना साइट पे गए तो सीख नहीं पाएंगे प्रैक्टिकल नॉलेज क्योंकि पढ़ाई में तो हम लोग किताबी नॉलेज हमारे पास आ जाता है और आ, कैसे चीज़ें मिक्स मिक्स करना है या कौन कौन सी चीज़ें कितनी काम की है वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब चीज़ें को देखते हमारे सामने हो बो हमारे हाथों से वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं तो उसका एक बेनिफिट तो हमें मिलता ही है लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हमें नौकरी करने से फ़ायदा है या फिर बिजनेस करने से फ़ायदा है ये थोड़ा सा आप अगर आपने मन की बातें शेयर करेंगे तो अच्छा है एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है कि गांव के बच्चे भी उसमें बहुत एक्सेल कर सकते हैं अच्छा हाँ आपको उसमें एक अनुभव तो लेना ही है ये ये एक पक्की बात है हु. कि आपको या तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अनुभव लीजिए या पढ़ाई के बाद कम से कम एक साल का किसी किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करिए तो हुँ, आपको कैसे लेबर हैंडल करना है कैसे जैसे उसमें एक बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में लाइन लेवल प्रॉपर एक बिल्डिंग लाइन लेवल में बनती जाए प्रॉपर एक नॉलेज हो बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए और बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज सब क्लियर होना चाहिए आप तो आप इसमें यह ऐसी फील्ड है कि लेबर इंटेंसिव फील्ड है तो इसमें काफ़ी लोग आपको उल्लू बनाएंगे कि ये काम हो गया है लेकिन वो अच्छे से हुआ है नहीं है आपको एज एज ए सिविल इंजीनियर उनके स्पेसिफिकेशन सब पता होने चाहिए तो उसके लिए आपको एक एक मिनिमम एक साल का अनुभव तो लेना ही चाहिए एक साल से ज़्यादा का मतलब एक लेना चाहिए लेकिन मिनिमम आप एक साल लीजिए तो फिर आप अगर आप गांव के हैं तो आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं अगर आप बिज़नेस करेंगे तो उसमें बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी मित्र हमें सुन रहे हैं तो आप चाहे गांव से हो शहर से हो इसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या हम लोग इसके साथ में बिजनेस या फिर नौकरी करना अच्छा है ये थोड़ा सा बताइए एक्चुअली इसमें इसमें जैसे नौकरी करना तो अच्छा ही है अगर हमें एक कोई ऐसा पैकेज मिले तो लेकिन बिजनेस गांव की साइड ज़्यादा क्योंकि अभी जैसे जो गवर्नमेंट अभी आई है वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि स्टार्टअप्स को और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दे रही है और आज के टाइम पे लोगों को अपना घर चाहिए लोग, <laughs> लोग ऐसे भाड़े पर नहीं रहना चाहते जी, जी, जी, जी। तो वो एक थिंकिंग अभी इंडिया में डेवलप हो गई है जैसे ये अभी जो कोरोना हो गया उसके बाद काफ़ी लोगों में ऐसा विचार आ गया है तो आज और आजकल लो होम लोन्स भी मिलना बहुत इजी है बिल्कुल हाँ भिल्कल। तो आप इसमें बिजनेस करेंगे तो जैसे आप एज अ कॉन्ट्रेक्टर भी बिजनेस कर सकते हैं तो इसमें काफ़ी लोग आपको सीधा कॉन्ट्रैक्ट देंगे आपको उसमें उतना कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है आपको लोगों का पैसा लेना है उसी पैसे से बिल्डिंग बनाना है खाली आपको एक अनुभव चाहिए पक्का अनुभव जो आपको बाकियों से थोड़ा हटके रखें और हर गांव-गांव में आजकल सिविल इंजीनियर की एक डिमांड है तो आजकल लोग अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर को ना प्रेफर करके पढ़े लिखे कॉन्ट्रेक्टर को प्रेफर करें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तो आप इसमें कोई भी जो आदमी इंटरेस्ट लेके काम करेगा वो बिल्कुल आगे बढ़ सकता है सही बात है महेश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और हमारे विद्यार्थी मित्र जो सुन रहे हैं दोनों तरफ से आपको जो है बेनिफिट है आप बिज़नेस भी कर सकते हैं नौकरी भी कर सकते हैं बस इतना है कि नौकरी करते वक्त अच्छी पैकेज आपको मिल रही है और आप उसमें एक तो दो चीज़ें हैं पहले शुरुआत में मुझे लगता है कि नौकरी कर लेना चाहिए ताकि आपको जो है एक अनुभव भी आ जाता है और प्लस क्या है मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो जिस कंपनी में आप रहेंगे उसमें मार्केटिंग का भी एक पहलू रहता है आप भले मार्केटिंग में ना हो लेकिन आप जो भी काम करेंगे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपकी जो है संपर्क भी हो सकता है और किस तरह से मार्केटिंग होता है ये आपको पता चल जाएगा तो ये आपको बाद में बिज़नेस करने के लिए काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि एक बार आप बिजनेस शुरू कर देते हो तो क्या हो जाता है कि आपका सेल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर सेल नहीं कर पाते हैं तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो दो साल तीन साल आराम से आप जो है कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में कम पैसे में भी आप नौकरी करना ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है है ना तो एक्सपीरियंस आपको वहाँ से मिलेगा और वो एक्सपीरियंस आपको एक्सेल करेगा आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आजकल तो कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि गाँव में भी लोग जो है बिल्डिंग में रहना पसंद कर रहे हैं <laughs> तो निश्चित तौर पे आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट है जितना आप करेंगे उतना आप कर सकते हैं बस इतना ही कि, कि कोई चीज़ ओवरलोडेड भी नहीं हो आप अपने जीवन को देखते हुए प्रॉपरली आप एक स्ट्रैटी बना के आप शुरू कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये बिजनेस करने में कोई ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी फाइनेंस जैसे इसमें कैसा है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हाँ हाँ हाँ अगर आपको खुद का डेवलपमेंट करना है जैसे खुद का खुद का प्रॉपर्टी डेवलप करना है एज अ बिल्डर बनना है तो ये बहुत फाइनेंस फाइनेंस की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें अच्छा लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको जैसे आपका जो आप उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है लेकिन वो आप पे है अगर आपको पूरा अपना जो जैसे मटेरियल होता है इसमें शटरिंग वर्क होता है प्रॉप होते हैं और जो भी इसमें जो भी इसमें सामान चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तो वो सब भी एक इन्वेस्टमेंट ही है लेकिन वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वो रेंटल पे भी ले सकते हैं उसमें आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन एज अ आपका एक काम शुरू होगा और जैसे जैसे आपका काम शुरू होगा आपने अर्निंग्स कर ली तो आप अपना खुद भी ले सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर से चालू करना बहुत अच्छा है और अगर आप एक ऑलरेडी आपका बैकग्राउंड अच्छा है आपके पास पैसे हैं आपको इन्वेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप एज ए बिल्डर भी काम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैश जी और आशा करूँगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि एकदम से अगर हम लोग कोई नई जगह पर जाते हैं या कोई नई कंपनी में लगते हैं तो वहाँ पर हमें जो है अम, किस किस टाइप के जो है चीज़ों का ध्यान रखना है पहले तो मैं और एक चीज़ भूल गया था तो जी मैं जी। एक आपको उसके बारे में बता देता हूँ बिल्कुल एज ए सिविल इंजीनियर आपको अगर आप में नॉलेज है स्किल्स है हुँ, हुँ, तो हुँ। आपको आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अगर आप कॉन्ट्रेक्टर भी नहीं बनना चाहते बिल्डर भी नहीं बनना चाहते एज ए सिविल इंजीनियर तो उसमें आप खाली एक सुपरविजन करके भी आ, अच्छे पैसे कमा सकते हैं अच्छा आ, अगर <laughs> आपको स्किल्स हैं <laughs> आ, हा, हा। और आप लोगों के साथ आपका एक कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप सिर्फ एक सुपरविज़न करके आपका पूरा काम कर सकते हैं उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको खाली एक जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं ऑटो कैड आता है और थोड़ा जो आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको सीखना है और आप वो बना के जैसे प्लान होते हैं एलिवेशन होते हैं डिज़ाइनिंग करके आप उसमें एक अर्निंग कर सकते हैं उसमें आपको सिर्फ ऑफिस चाहिए और स्किल्स चाहिए हम्म हम्म हम्म हम्म तो और ये भी है तो ये भी एक अच्छी चीज़, चीज़ है मना बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आ, आप एक अच्छा जो है साइड ऑफिस खोल के आप इनकम शुरू कर सकते हैं <laughs> पब्लिक सर्विस देते हुए पब्लिक सर्विस एज अ सर्विस जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये भी बात समझ में आ गया होगा और इस तरह से जो है आप थोड़ा सा स्मार्ट बन के जो है काम कर सकते हैं इन चीज़ों को और आप खुद इंक्लूड ना होते हुए दूसरी कंपनीज को भी आप इन उनके साथ जो है टाइप करके काम कर सकते हैं तो बहुत सारे वेज हैं बस आपको जो है थोड़ा सा अपना एक्सलेंसी यूज़ करते हुए कस्टमर uh, सेटिस्फेक्शन की ओर अगर आप ध्यान देते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट हमको सभी को मिलता है ओने कोई भी बिज़नेस आप करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज और मोटो ऐसा बोला जाता है तो ये बिजनेसमैन का स्लोगन है अगर आप इस चीज़ को खरा मना अच्छी तरह से इस पर उतरते हैं तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में है न तो यहाँ आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें बनी रहती है तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक और प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो ढलती धूप कपिसने पदा रंग पे किसने पहरे डाले रूप को कपने ये जतन करे ना साथ देवा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना विसरा शांति नमस्कार मैं आकाशमान से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉल्टियर मेंबर आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ आज के ख़ास मेहमान जिन्हें आप सुन रहे हैं महेश जी हैं जो सिविल इंजीनियर हैं और अभी आप जो है बिज़नेस करते हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छा अनुभव आपके पास है बिज़नेस का और मैं चाहूँगा कि आज हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कि, कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस जब हम लोग शेयर करते हैं तो तुरंत उन्हें पता चल जाता है विद्यार्थियों को एक फोकस क्लियर हो जाता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं तो मैं चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम खुद का बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क कहाँ पर होता है इसमें सबसे बड़ा रिस्क है लैक ऑफ नॉलेज अगर आपने प्रैक्टिकल नॉलेज की मेरे लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरिटिकल तो इसमें काम ही नहीं करता है बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए हाँ। और जैसे उसमें जैसे हम बोलते हैं अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है आपको इंटरेस्ट है आपको तो जैसे कॉलम बीम स्लैब ये सब आता है तो उसके प्रॉपर रीडिंग्स आपको आने चाहिए जैसे अगर आप उनके डिजाइन कर रहे हैं तो आपको प्रॉपरली आना चाहिए क्योंकि एक पूरा एक बिल्डिंग का लोड है हुँ, हुँ, जो लोड हम जमीन पे ट्रांसफर कर रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ. और सामने वाली बिल्डिंग जैसे आपने बिल्डिंग टच है तो वो बिल्डिंग पे पूरा लोड जा सकता है अगर आपने प्रॉपर हाँ, नॉलेज हाँ, लगा हाँ, के काम नहीं किया तो ऐसे जैसे अर्थक्वेक आजकल अर्थक्वेक की भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है जैसे तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स होती है तो वो प्रॉपर आपको एक जो ड्राॅइंग्स होती है उनकी डिज़ाइंस होती है वो प्रॉपर स्टडी करना आना चाहिए नहीं तो फिर कुछ भी मतलब एक हादसा हो सकता है इसमें काफ़ी ये जिम्मेदारी वाला काम है ये उतना भी आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं जिम्मेदारी वाला काम है तो इसमें नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है और अच्छे से पहले तो प्रैक्टिकल अनुभव लेके एक नॉलेजफुल आदमी से अनुभव लेना है बिल्डर्स बाद आगे बढ़ना है ये बहुत अच्छी बात आपने बताया माह जी और मैं चाहूँगा कि कुछ एग्जांपल अच्छे बिल्डर्स का अगर आप दे पाए तो Uh, मेरा मेरे सबसे फेवरेट जो बिल्डर्स में बोल सकता हूँ वो हिरानंद मुंबई जैसे आप मुंबई में अगर पोवई बिल्कुल, बिल्कुल। पोवई जानते हैं तो पूरा उन्होंने डेवलप किया है लोधा हो गया हिरानंदी हो गया तो so, वैसे बिल्डर्स काफी इंस्पायरिंग है जी जी जी तो so, इनमें क्या देखा आपने दूसरे से ज्यादा इनको क्यों पसंद कर रहे हैं क्या है इसमें डिजाइन एंड प्रैक्टिकलिटी जैसे आप अगर हीरानंदानी गार्डन्स गए मुंबई में तो आपको जो भी एक सिविल इंजीनियर है उसे एक बार वहाँ जाना चाहिए जो एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन है वो उसको दर्शाते हैं और उनकी जो बिल्डिंग के डिज़ाइनस आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं यहीं पर रहूँ तो हुँ। एक वो फील आना चाहिए कस्टमर को बिल्कुल तो उनका वो अनुभव अच्छा है उसमें महश जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है आपकी जो बातें हैं वो हम सभी को मोटिवेट तो करता ही हैं और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज जब व्यक्ति सुनाता है तो इनसाइड भी हमारा शुरू हो जाता है तो मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को ख़ास सिविल इंजीनियरिंग करते वक्त पढ़ाई करते वक्त किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान में बातें लानी हैं किन किन चीज़ों को वो ध्यान रखे पढ़ाई पढ़ाई करते करते एक्चुअली आपको पहले तो अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि आप किस साइड जाना हा, इसमें हा, हा, हा, है इसमें काफी सारी फील्ड्स हैं बिल्कुल जैसे एक डैम जैसे बनते हैं तो उसका एक फ्लूड मैकेनिक्स होता है जैसे स्ट्रक्चर है तो उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है और तो जैसे एनवायरमेंट साइड आपको जाना है तो एनवायरमेंटल साइंस होता है उसमें जी, जी, तो इसमें काफी सारी फील्ड है आपको पहले तो अपना इंटरेस्ट पता करना है विद इन अ ईयर हम्म हम्म तो जैसे पहले ईयर में सब कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तो आपको तो आपको ईयर वो सब्जेक्ट पहले पता करना है नहीं, नहीं। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए उस सब्जेक्ट को डीपली स्टडी करना है बिल्कुल बाकी सबका नॉलेज आपको होना चाहिए भले उसमें थियोरिटिकल नॉलेज ही हो उसका नॉलेज होना चाहिए लेकिन जो आपको सब्जेक्ट पसंद है उसका प्रैक्टिकल अनुभव साथ, साथ में लेते चलना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जहां पर हमने सिविल इंजीनियरिंग की बातें की और निश्चित तौर पे हर चीज़ जो है जो भी हमने शुरुआत से लेकर अब तक बातें की हर चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपने आ, ध्यान से सुना हो आज का ये एपिसोड तो आपके लिए बहुत बड़ा जो है सक्सेस का कीमंत्रा मिल गया है वो भी सिविल इंजीनियरिंग में तो मैं चाहूँगा कि इसको दो तीन बार आप विद्यार्थी मित्रों को सुनना चाहिए प्रोग्राम को और पॉइंट्स निकाल के रखिए ताकि आपको कोई आगे करियर बनाने में या सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा और एक अच्छा जो है जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें तो सचमुच आपको जो है ना ये सारी चीज़ें नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल देखने की भी ज़रूरत है नॉलेज एक बार की बात है कि आपको पता चल गया कि क्या फार्मूलाज है किस तरह से चीज़ें अच्छी बनती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए क्या फार्मूलाज हैं कैसे मिक्सचर बनता है ये सारी चीज़ें आपको एक बार फिर से भी मिल जाएंगी है ना लेकिन आपको मेन आता है कि कैसे वो चीज़ों को देखो मैं और वो चीज़ें प्रैक्टिकल कहाँ कैसे हो रहा है तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है साइट विजिट साइट में आप मुझे लगता है कि कभी कभी आप वर्कर बनके भी ये सारी चीज़ें करके देखिए है ना बिल्कुल एक मिस्त्री कैसे काम करता है एक जो लेबर है वो उनके साथ कैसे सपोर्टिव काम करता है मैं चाहूँगा कि एक बार जो है ना आप अपने आप को भूल जाइए और सारे काम को खुद करके देखिए ताकि ये क्या है क्योंकि एक लेबर अगर मेहनत कर रहा है तो वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक मिस्त्री काम कर रहा है तो वो उसकी भी नॉलेज आपके पास हो और फिर आप तो एक्सप एज ए सुपरवाइज़र ही रहेंगे वहाँ पर फिर सुपरवाइज़र के बाद जो मार्केटिंग वाले लोग हैं वो कैसे करते हैं और कैसा फाइनेंस वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं ये सारी चीज़ें आपको जो है एक बार गो थ्रू करना है आप एक जगह पे काम करते हुए इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखिए क्योंकि आखिरी में जो है आपको एक टीम वर्क है सिंगल मैन का काम बिल्कुल नहीं है तो निश्चित तौर पे जब आप बिज़नेस करना चाहेंगे या काम करना चाहेंगे साइड पे तो वहाँ पर भी आपको जो है वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल ही आपको करना पड़ेगा तो लोगों के साथ आपको जो है बहुत ही प्यार से पेश आना है और वर्कर्स अगर नहीं आएंगे तो आपका टाइम पर वो स्ट्रक्चर खड़ा भी नहीं होगा तो इसीलिए उनके साथ भी आपको प्यार से डील करना पड़ेगा मना सभी से तो वो बहुत बड़ी चीज़ है तो वो चीज़ें आप एक बार करके देखिए और अनुभव जो है सबसे बड़ा शिक्षक है तो वो चीज़ें हमेशा आपको याद रखना है नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आप टाइम दें जैसे रे डिग्री प्राप्त करने के लिए आपने तीन चार साल लगाया है वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी आप दो तीन साल आराम से दीजिए फिर आपको क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप एक अच्छे जो है इंजीनियर बन काम करना शुरू कर देंगे और सोसाइटी के लिए भी बेहतर करेंगे और अपने लिए भी बेहतर अपने आप ही हो जाएगा इसलिए कहा जाता है कि भाई जो बंदा दूसरे का सोचता है तो उसका खुद का अपने आप भला हो जाता है ना जो दूसरे का नहीं सोचेगा तो उसका भी भला मुश्किल से होता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कर भला तो हो बला तो चलिए इन्हीं भाषाओं के साथ महेश जी एक छोटा सा मैसेज के साथ हम लोग पूरा करेंगे तो आप हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए आज के डेट में आ, सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट उन्हें कोई भी चीज़ करनी है तो उन्हें इंटरेस्ट लेके करना है उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें कुछ और सोचना है अगर इंटरेस्ट होगा तो ही वो एक्सेल कर पाएंगे तो आपको आप सोचिए समझिए आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के पीछे भागी है बस जितना ज़्यादा आप में नॉलेज होता जाएगा होता जाएगा उतने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएँगे आपका एक क्लैरिटी आएगी पढ़ाई हो गई कोई भी फील्ड हो गया उसमें क्लैरिटी आएगी और वो क्लैरिटी होगी तो कोई भी आपको सर आएगा जो भी बात जिसके साथ आपको बिजनेस करना है जॉब करना है तो इंटरेस्ट और क्लैरिटी होगा ना तो आप आगे बढ़ पाएंगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं जी महेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ मंगल है करते हैं इतना अच्छा जो है एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए करियर इन सिविल इंजीनियरिंग के बारे में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 Come on.